प्रश्नो तरजीब माला विविध जिज्ञासा जागृत में भी संसार दिखता है और स्वप्न में भी फिर स्वप्न को झूठा और जागृत को सच्चा क्यों मानते हैं समाधान दिखना दोनों में होता है परंतु स्वप्न से जागने पर वहां देखे पदार्थ फिर उपलब्ध नहीं होते अतः उसे झूठ कहते हैं जाग्रत के पदार्थ स्वप्न की अपेक्षा लंबे समय तक रहते हैं अतः उसे सच्चा कहते हैं कुछ लोग ऐसा भी तर्क कर सकते हैं जैसे जाग्रत सच्चा है उसी के समान दिखने से स्वप्न भी सच्चा है पर वेदांती लोग श्रुत्यानुसारी तर्क देते हैं जो भी दिखता है वह मिथ्या होता है जैसे स्वप्न अतः जाग्रत भी मिथ्या है एक बार जनक जी ने स्वप्न में देखा कि किसी राजा से युद्ध में उनकी सेना हार गई शत्रु ने महल को घेर लिया जनक जी ने राज्य चिन्ह उतार कर फटे कपड़े पहन लिए और गुप्त द्वार से बाहर निकल गए वेश बदल कर घूमते हुए उनको तीन दिन बीत गए और भोजन भी नहीं मिला राजा होने से मांगना भी नहीं आता था चौथे दिन एक अन्य क्षेत्र मिला तो वहाँ से भोजन मांगा पर भोजन समाप्त हो गया था उनके बहुत मांगने पर कर्मचारी ने एक पत्ते में अवशिष्ट खुर्चन दे दी उसे हाथ में लेकर जनक विचारने लगे कि आखिर यह कौन सा व्यंजन है इतने में एक चील वहां पत्ता छीनकर उड़ गई जनक जी दुख से बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े कुछ समय पश्चात जब आंख खुली तो देखा कि वे अपने महल में बैठे हैं स्वप्न तो के बारे में सोचकर बड़ा दुख हुआ अगले दिन दरबार में सब विद्वान ब्राह्मणों को बुला पूछा यह सच कि वो सच पर स्वप्न के विषय में कुछ नहीं बताया जो ब्राह्मण ठीक से उत्तर न दे पाए उन्हें महल में ही नज़रबंद कर लिया अष्टावक्र जी के पिता भी उन ब्राह्मणों में थे उन्हें छुड़ाने के लिए अष्टावक्र जी महल में पहुँचे जनक जी ने उनसे भी वही प्रश्न किया तब उन्होंने जनक को डांट कर कहा अपना स्वप्न तो बताते नहीं और ब्राह्मणों को बंदी बनाकर रखे हो अरे न ये सच है और न वो सच है यदि वो स्वप्न सच होता तो आज भी अनुभव में आता और यह जागृत सच होता तो उस दिन भी काम दे देता जब चार दिन से भूखे मर रहे थे तुम्हारा रात राजपाट यदि सच्चा होता तो उस दिन काम देता इसलिए ना ये सच है और ना वो सच है इस प्रकार परमार्थ दृष्टि से तो जागृत स्वप्न दोनों ही झूठे हैं व्यवहार दृष्टि से जागृत को सत्य कहा जाता है जिज्ञासा कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत आकाश में स्थित है पर तत्वतः आकाश में कुछ भी नहीं है एक ही आकाश में जगत का भाव और अभाव दोनों कैसे रह सकते हैं समाधान सारा कार्य आकाश में ही है वही सबको रहने के लिए अवकाश प्रदान करता है तत्वतः तो कारण की दृष्टि से बनेगा कारण से भिन्न वस्तुतः कार्य की सत्ता नहीं होती आकाश कारण है इसलिए सारा कार्य आकाश में है जैसे सारे आभूषण स्वर्ण में है और वस्तुतः कोई भी आभूषण नहीं है केवल स्वर्ण ही है वाचारंभणम विकारो नाम अध्ययम नृत्यकेत्ये सत्यम कार्य दृष्टि से देखने पर सारा कार्य आकाश में है पर कारण आकाश की दृष्टि से देखें तो कार्य है ही नहीं फिर उसमें रहेगा कहाँ से इसलिए आकाश में जगत का भाव और अभाव दोनों इन दो अलग अलग दृष्टियों से कहा जा सकता है जिज्ञासा जब संसार में सर्वत्र असत्य ही है तो सत्य के भ्रम में संसार में सत्य कितना रह जाएगा समाधान रस्सी में सर्प दिखने लगे तो रस्सी कितनी रह जाएगी दर्पण में चित्र ही चित्र दिखने लगे तो दर्पण कितना बचेगा सत्य ऐसा है कि कोई उसे बिगाड़ ही नहीं सकता क्योंकि जो तीनों कालों में एक रस रहता है सी का नाम सत्य है सत्य ढक सकता है पर नष्ट नहीं हो सकता सत्य का ज्ञान होने पर जितनी भी मिथ्या कल्पनाएं हैं वे सब भस्म हो जाएंगी इसलिए कहते हैं सत्संग के संस्कार प्रबल होते हैं उन्हें आवृत्त कर सकते हैं पर नष्ट नहीं कर सकते सत्य का ज्ञान होने पर असत्य जगत के जो संस्कार हैं वे रह नहीं सकते क्योंकि उनका स्वतः कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए भले ही संसार में आपको सर्वत्र असत्य दिखे पर सत्य कभी नष्ट नहीं होगा